तमीशान जगतस्तस्थुषस्पतिम धिजिनमसेमे व्यम पूषा नो यथा वेदसा सद्वृदे रक्षितायुरद स्वस्थ तम ईशानम उचा को जगत की रचना करने के इच्छुक को संसार बनाने की इच्छा रखने वाले को या अन्य सांसारिक पदार्थों को उत्पन्न करने की इच्छा रखने वाले को जगत तस्थुस पति चर और अचर संसार के स्वामी को धीन जिनवम बुद्धि से विज्ञान से तृप्त करने वाले को वयम अवसे हूं हम लोग अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं यथा नो पूषा क्योंकि जैसे वह हमारी रक्षा करने वाला है पोषण करने वाला है हमको पुष्टि देने वाला है ऐसे ही वेद शाम अन्य वस्तुओं को भी पुष्ट करने वाला है असद वृद्धे और उन उत्पन्न वस्तुओं का बढ़ाने वाला है उसकी वृद्धि के लिए पोषण करने वाला है सस्तये अपने कल्याण के लिए हम उसको बुलाते हैं वही हमारा रक्षिता रक्षक है पायु पालक है पालन करने वाला है और अदबद हिंसा रहित है बिना पीड़ा दिए कष्ट दिए अन्याय किए बिना ही हमारा सब कुछ करने वाला है तो मंत्र में हम लोग ईश्वर को बुलाएं इस बात का संकेत किया है और अत्यंत स्पर्धा से बुलाएं अत्यंत इच्छा से ईश्वर को बुलाएं ऐसी बात कही गई है आपको कितना दूर ईश्वर लगता है कुछ पता चलता है नभि अभी, अभी अभी इसी क्षण में देखिए तोल करके कितना दूर दिखता है दिखता है पास में ऐसे लगना जैसे कि आपस में हम बैठे हैं ऐसे लगता है।, नहीं है ये भी यही तो दूर हुआ ना है कहते हैं तो है कहने के बाद फिर कैसी बुद्धि निकलती है है उधर है या उधर है अपने अपने से अछूता है यही लगता है ना नहीं, संध्या में भी देखेंगे जैसे होना चाहिए जैसे हम है स्वयं तो अपने बारे में जैसे लगता है हम है ऐसे लगता है कि नहीं ईश्वर के लिए भी हाँ ईश्वर भी है संध्या में भी ठीक है उस समय मनोबल जो होता है ना मानने की जो स्थिति है वो तीव्र हो जाती है तो उससे केवल मानना हो जाता है लगना वहां भी नहीं होता है लगना और मानना दोनों में अंतर है ना तो मानना तो होता रहेगा पहले मानना भी नहीं होता है बहुत कठिनाई से मानना होता है तो मानने से भी अतिरिक्त स्थिति है लगने की लगने में मानने की अपेक्षा नहीं दिखती है इसलिए लगना मानना से बड़ा है मानना दूरी है अभी लगने की बात भी माना जाता है और लगने से पहले भी माना जाता है इसलिए लगना और मानना दोनों में अंतर होता है तो अपने को मानने से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए मान लिया है इतने हमारे लिए संतोष की बात नहीं है मानना हमारी अपेक्षा नहीं है हमारी अपेक्षा हर समय रहेगी लगना लगना चाहिए तो मानना लगना में वही बता रहा हूँ ना मानना और लगना में अंतर है कैसे कैसे? हाँ तो अब जैसे अब वो माना जिस कारण से है ना मानना कार्य है लगना कारण है ऐसे तो मानने से ही लगेगा भी लेकिन उसका क्या रहेगा स्तर भेद होगा अभी आपने शब्दों से जाना कि ऐसा ठीक है शब्दों से पढ़ते पढ़ते आपको शब्द के विषय में जो विपरीत था ना मान्यता थी यानी शब्द प्रमाण को नहीं काट पाए जब शब्दों में लिखा देख करके आपको कोई संशय नहीं हुआ कोई उसका दूसरा पक्ष नहीं आया तो उस स्थिति में शब्द ज्ञान पर निर्णय हो गया तो ये निर्णय होना ही मानना बनता है जितना जितना निर्णय होता जाता है उतना उतना मानना बन जा जाता है अब उसी से आगे की स्थिति देखेंगे तो उस हेतु को थोड़ा परोक्ष कर देंगे जिस कारण से माना उसको उस हेतु को थोड़े परोक्ष करेंगे और फिर अब सामने लाएंगे उसी वस्तु को स्मरण करेंगे तो इस स्थिति में अब जो वो लग रहा है यही है लगना अब जो अब जो ज्ञात हो रहा है ना वो पहले हेतु के कारण ज्ञात हो रहा था लेकिन अब हेतु को थोड़ी देर के लिए रख दिया पुस्तक को जैसे इसमें यहां पढ़ा ईश्वर है ऐसे पढ़ लिया उसके बाद रख दिया इसको तो रखने के बाद अब भी वो आ रहा है ना ज्ञान में उसका ज्ञान अभी भी विद्यमान है तो विद्यमान ज्ञान ये लगना है अब रहेगा। जब तब रहेगा। हाँ जिस स्तर पर निर्णय हुआ वो वाला रहेगा जब तक इसमें कोई विरोधी फिरने हेतु आ जाए शब्द प्रमाण का कोई दूसरा शब्द प्रमाण आ जाए विरुद्ध लिखा हुआ या जिस व्यक्ति ने बोला है उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई व्यक्ति उसको खंडित कर देने वाला मिल जाए यानी जिस प्रमाण से जाना है वो प्रमाण दब गया खंडित हो गया किसी भी कारण से अब वो जो लग्न मानना था वहा फिर बंद होगा वो वो संदिग्ध हो जाएगा तो करना हाँ बिना निर्णय के नहीं माना जाता है ये लग रहा है कि यही ईश्वर है मेरे पास है और जैसे आप बैठे हैं ऐसे ईश्वर है, है हाँ। ये लगना निर्णय से है और ये मानना भी निर्णय से है मैंने पहले मेरी धारणा मेरी जो मान्यता थी वो गलत थी लेकिन शब्द प्रमाण से मेरी जो मान्यता थी वो तो कट गई अब मैं मानता हूँ कि ईश्वर ऐसा है तो वो भी निर्णय से है हाँ। लगना भी निर्णय से है अभी हाँ अंतर क्या है अभी जो शब्द अपनी अनुभूति पहले कर रही थी नहीं है तो ये मान रहे थे कि नहीं है अब आपने शब्द प्रमाण को पढ़ा उसमें लेकिन उसको आप काट नहीं पाए हैं किसी भी कारण से तो अब आपने माना कि मेरी अनुभूति तो अशुद्ध मिथ्या है और इसकी ठीक है तो अभी ये जो मानना हुआ है ये शाब्दिक स्तर पर सामान्य रूप से मानना हुआ लेकिन जो निषेध वाला मानना है अभी भी इससे बलवान है वो निषेध वाला जो है आपका अनुभव स्तर पर है और उस अनुभव के साथ बहुत सारा व्यवहार जुड़ा हुआ है अनेक स्थानों में आपने उसका अभाव देखा हुआ है तो वो अभाव उस अनुभूति रूप में जुड़ा हुआ है इसलिए अभी वही वो अनुभूति बलवान होगी निषेध वाली शब्द प्रमाण वाली अनुभूति जो है वो दुर्बल होगी अभी भी तो अब क्या करेंगे फिर इस शब्द प्रमाण को लेकर के अब जो माना इसको फिर व्यवहार में फैलाएंगे अब जहाँ जहाँ अभाव हुआ है ना उसके साथ जुड़ा हुआ है वहाँ वहाँ फिर जोड़ेंगे इसको यानी अनुमान करेंगे जाकर के या उन हेतुओं को फिर से उठाएंगे तो अब ये अनुमानिक स्तर पर फिर अपनी तरफ से दोबारा माने मानेंगे उसको तो अब ये मानने में फिर आएगा यानी हेतु निश्चय हुआ आपको लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है ये तो अपने आप होता नहीं है तो ये दूसरा प्रमाण आ गया अब ये प्रत्यक्ष उस अनुमान बनेगा उसके लिए अब तो शब्द प्रमाण से ये ज्यादा बलवान होगा शब्द प्रमाण में आपने सीधे कम से सी कम एक पक्ष तो कर लिया ना सिद्ध क्योंकि उसका एक अंश होता है अनुमान में वो प्रत्यक्ष रहता है तो अब ये उस शब्द से बलवान हो गया तो इस स्तर पर भी मान तो रहे हैं अभी आप मानना और मजबूत हो गया लेकिन अभी भी अर्थ के आधार पर नहीं माना है तो मान मान मान काट काटेंगे हाँ वो कटेगा जैसे आपको निश्चय हुआ ना ये है उसी स्तर पर वो अपने आप कट भी जाएगा ज्ञान से ज्ञान कट जाता है नहीं टिकता उसके सामने तो प्राय हमारा क्या होता है कि अज्ञान जो है वो अनुभव स्तर का होता है और ज्ञान जो होता है वो शाब्दिक अनुमानिक स्तर का होता है इसलिए ये नहीं काट पाता है जल्दी इसकी संख्या भी अब संस्कार आवृत्ति बहुत जब बढ़ जाएगी तो फिर उस इससे संस्कार बनेंगे ज्ञान के या अनुमान के संस्कार बनेंगे ये संस्कार अब उस मिथ्या वाला जो संस्कार है अंदर बैठा उसको अब दबाएगा इसकी मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी उतनी वो उसकी मात्रा दबती जाएगी तो उसका जितना दबना होगा उसका फिर कम लगना होता जाएगा लगना हर समय संस्कारों से होता है या ठीक साक्षात अनुभूति से होता है उसका कोई कोई आधार बना रहता है तो एक विरोधी संस्कार दूसरे विरोधी संस्कार को दबाएगा तो वो दबा हुआ संस्कार होगा अब लगेगा कि हाँ अब मैं मानता हूं तो अभी अभी भी जो कुछ चल रहा है ना ये सब अभी उसके तटस्थ हेतु है, है सारे इन्हें उससे संबद्ध है सीधा उसका अंश नहीं है अभी जो जान मानने का जो हुआ है ना अभी उसके अंश से नहीं हुआ है अनुमान से हुआ है जो भी हुआ जैसे कि ये झंडे वाला भवन जो दिखेगा सड़क से वो विद्यालय है तो विद्यालय अभी नहीं दिखा है झंडा दिखा है तो झंडा के आधार पर मान लिया कि ये विद्यालय होगा भवन तो अभी नहीं दिखा है फिर भी वो जुड़ा हुआ है कि भवन पर ही है वो झंडा हम्म जैसे छत से चढ़ करके आप देखेंगे उधर का बानप्रस्त का तो उसकी वो एक छत दिखाई देती है ना यजमंडप की तो उसको देखने से लग जाएगा ये बान है लेकिन बानप्रस्त तो नहीं दिखेगा ना उससे नए व्यक्ति को बता देंगे देखो वही बानप्रस्त है तो वो मान लेगा कि ये किस्थ है लेकिन बानप्रस्थ कैसा है वो अभी उसको नहीं पता लगेगा लेकिन उसका संबंध लक्षण से जुड़ गया उस अर्थ से तो ऐसे ही बाहर के जितने भी ये सब हेतु है ये ईश्वर से जोड़ तो देते हैं लेकिन अभी ईश्वर पदार्थ की नहीं कराते अनुभूति तो ए, ए, ये क्रम रहेगा इसमें भी तो ये लगना वाला लगते लगते लगते यानी तो द्रव्य से संबंधित हो जाए लगना तो अब दूरी नहीं रहेगी बुद्धि में अपेक्षा नहीं रहेगी शब्द से जैसे अनुभूति जुड़ेगी, उसके बाद लगेगा अब दूर नहीं है यह और वास्तविक में दूर नहीं रहेगा जब तक इस स्तर वाली अनुभूति नहीं निबती तब तक दूरी दिखेगी अभी दूरी रहती है वो। करते रहेंगे हाँ बुद्धि में मतलब अभी जो विरुद्ध है ना उसके विरोधी विचार संस्कार वो दूरी बनाए हुए है ना तो उसको हर निरंतर हटाते रहना पड़ेगा उसके विरोधी जान से बार बार सिद्ध करते रहेंगे इसको सिद्ध करते करते वो हटता रहेगा धीरे धीरे तो अब इसमें बहुत सारी उसकी विशेषताएं बताई कि इस प्रकार से हम उसको बुलाते हैं यानी बुलाने का मतलब फिर अपने मन में ही करना पड़ेगा बुला क्यों रहे हम एक तो होगा बोलते हैं हम उससे एक है बुलाते हैं तो बुलाना कहाँ होता है थोड़ा दूर होता है ना तभी बुलाते हैं उसको तो अभी एक तरह से हम उसको बुला रहे अनुमान से जान रहे माना नहीं पूरा अभी है तो मानने का प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी हेतु दे रहा है कि कैसे अत्यंत स्पर्धा से बहुत तीव्र इच्छा से जब बुलाएंगे तीव्र इच्छा से बुलाएंगे तो उसकी निकटता हो जाएगी सुन लेगा वो नहीं तो नहीं सुनेगा फिर वो कैसा है जिसको हम बुलाते हैं तम ईशानम वो हमारी यानी रचना करने की इच्छा रखता है हमको बनाने की इच्छा रखता है संसार को बनाने की इच्छा ईश्वर में होती है कोई भी प्रयत्न जो होगा वो बिना इच्छा के नहीं होता है और प्रयत्न के बिना कर्म नहीं होगा कर्म के बिना संयोग विभाग नहीं होगा और संयोग विभाग के बिना कोई वस्तु बनती बिगड़ती नहीं है वस्तु बनने के लिए संयोग विभाग चाहिए संयोग विभाग के लिए कर्म चाहिए और कर्म के लिए प्रयत्न चाहिए तो प्रयत्न होता है फिर और प्रयत्न होता है इच्छा के अधीन और इच्छा होगी ज्ञान के अधीन जितनी भी इच्छाएं होती है जितने भी प्रयत्न होते हैं वो हर समय ज्ञान पूर्वक होंगे तो वो ज्ञान यदि शुद्ध है तब तो अच्छा प्रयत्न हो जाएगा और यदि अशुद्ध है ज्ञान तो उल्टा प्रयत्न हो जाएगा होगा ज्ञान अज्ञान से ही होगा हाँ जड़ है जड़ पदार्थ में ज्ञान कर देता है अवस्था उत्पन्न इतना होने का उतना परिवर्तन होगा उसमें उसमें अवस्थाएं देगा पहले नल खोल देंगे तो अब पानी गिरने लगेगा वो तो ऐसे चेतन पहले व्यवस्थित करता है उसको वहां से वो शुरू हो जाता है तो प्रयत्न या कार्य जितने भी हुए वो अच्छा प्रयत्न पूर्वक ही होते हैं ये तो वो क्या है जगत और तस्थुष जगत हो गया चेतन जगत जितने ये आत्मा वाले शरीर हैं चलने वाले और संयोग विभाग का कारण कर्म विभाग उसके बाद निर्माण रचना तो वो जगत का यानी चलायमान जगत का जो प्राण चेतन है जितने इन चेतनों का और तस्तुस जो जड़ है ये नहीं चलने वाले वृक्ष आदि भी इसमें आ जाएंगे ना चलने के चेतन होते हुए भी और जो पृथ्वी आदि हैं पर्वत आदि जो भी है बिना चलने वाले इन सब का पति स्वामी है वो इन सब का रक्षक है या रचना करने वाला है और ध्यन जिनवम्मियन जीवी ध्यन जिनवी है वो ध्यन जिनवी का मतलब हो गया जो बुद्धि से तृप्त करता है ज्ञान से हमको तृप्त करता है वस्तुओं से हमको तृप्ति होती है लेकिन वस्तु हमको पहले ज्ञान रूप में भी मिल जाती है इसे आपको किसी से कोई वस्तु लेनी है तो मांगने जब जाएंगे तो वो यदि कह देता है हाँ दे देंगे हो जाता है ना हाँ ठीक है मिल गई वस्तु और उससे मैं मना कर दिया तो किसी भी तरह से शांति नहीं होगी यानी हाँ कहने मात्र से हो जाती है शांति कि हाँ मिल गई जबकि मिलती नहीं है वस्तु वस्तु तो इतनी मिलती है वहाँ पर स्वीकृति मिल गई तो हो जाता है हाँ अब तो मिल गई काम हो गया तो ये क्या है ये अभिज्ञान मात्र है तो ज्ञान से भी तृप्ति होती है तो अंत में तो क्या होगा बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि उपलब्ध नहीं होंगे और नहीं होते हैं पर तृप्ति करनी पड़ती है तो उसमें क्या होगा अब उनका ज्ञान ही अपने पास होगा जिन वस्तुओं में अभी राग बना हुआ है ना अब उस वस्तु को छोड़ने के लिए उसके साथ लड़ने तो नहीं जाएंगे संबंध बना हुआ है राग बना हुआ है उसके साथ तो अब उसके पास जाना जरूरी नहीं है उसके साथ संबंध करना जरूरी नहीं है लेकिन बिना संबंध तोड़े नहीं होगी ये संतुष्टि तो अब क्या होगा वहाँ आ, उसके बारे में केवल ज्ञान ही उत्पन्न करना होगा यानी उस वस्तु का यथार्थ हमको ज्ञान हो जाए तो वो छूट जाएगी उसका राग हट जाएगा और जिन वस्तुओं के लिए बहुत लालसा बनी हुई कि ये चीज़ मिलनी ही चाहिए लेकिन उसका भी गुण यदि यथार्थ में हमको पकड़ में आ जाए तो अब वो वस्तु नहीं लेंगे पहले हो जाए कोई बात नहीं होगी अब अब नहीं जाना है किसी स्थान को देखना है और देखने के बारे में आपने पता लग किसी उससे मिलता जुलता और कोई स्थान देख लिया तो उसके आधार पर आप कर लेंगे कि क्या देखना वो बहुत दूर है तो अब उसको साक्षात नहीं देखा लेकिन उससे संबंधी ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने पर अब वो तृप्ति वैसी हो जाएगी जैसे देख के साक्षात होता है वो छोड़ना हो जाएगा उससे संतुष्टि नहीं होगी यानी राग हो रहा है ना किसी निमित्त से हो रहा है तो उसका निमित्त हमको मिल जाए किसी तरह से जो सुख मिलना है उससे वो उसका विकल्प हमको मिल जाए किसी तरह से फिर वो छूट जाएगा उसे अधिक मात्रा में सुख मिल जाता है तो अब उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे तो ऐसे तो लेकिन ये सब है क्या जान है वस्तु वस्तु तत् तो नहीं है उपलब्ध लेकिन फिर भी जान से ही होता है इसलिए जितने भी संसार छोड़ने का है या पकड़ने का है सारा का सारा क्या होता है बुद्धि से ही करना होता है सारे काम जितने योगाभ्यास के हैं वो साक्षात नहीं किए जाते हैं वस्तुओं से कहाँ तक वस्तु खाके देखेगा व्यक्ति लेकिन सब कुछ खाना होता है सब कुछ करना होता है यहाँ तो वो सब कुछ क्या करते हैं मन में ही करते हैं बस मन से सब कुछ कर लिया जाता है मन में वो परिणाम उत्पन्न हो जाता है तो ये परिणाम जो सारा का सारा क्या होता है मानसिक हो होता है तो ऐसा ही ज्ञान वो ईश्वर देता है है तो वस्तुओं का ज्ञान देने से क्या हो जाता है? वो हमको विज्ञान से तृप्त करने वाला है तो ऐसे विज्ञान से तृप्त करने वाले ईश्वर को वो हम लोग अब से यानी कष्टों से बचने के लिए दुखों से बचने के लिए बाधाओं से बचने के लिए हम उसका आह्वान करते हैं उसको बुलाते हैं यानी उसको जानने का स्मरण करने का प्रयास करते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं हम यथानो पूषा और वो हमारा क्या है पूषा भी है केवल जान ही नहीं देता है हमारी रचना ही नहीं करता है बल्कि हमको पोषण भी देता है वो कोई भी वस्तु तो जो उत्पन्न हुई है वो छोटी अवस्था में पैद होती है फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है तो बड़ी होने के लिए आवश्यक है कि उसमें नए नए अवयव जुड़ें नए अवयव जुड़े बिना वो वस्तु तो पुष्ट नहीं होगी तो ऐसे नए वस्तुओं तो को जोड़ने का भी वो व्यवस्था करता है ऐसी रचना करता है नए अवयव इसमें जुड़ जाएं, तो इस प्रकार से वो हमारा पोषण करने वाला भी है शरीर की पुष्टि होती है वृक्ष पेड़ पौधे जितने हैं फूल फल इन सभी की पुष्टि करता है वो इस तरह से पोषण करने वाला होने से वो पूषा है तो हमारे शरीरों को भी पोषण करता है और शरीर जैसे बना ये फल फूल आदि इन सब का भी पोषण रक्षण करने वाला है और व्यवस्था के रूप में पृथ्वी सूर्य आदि की भी रक्षा करने वाला है ये इस तरह से जैसे हमारा पूषा है पोषण करने वाला ऐसे ही हमारे जो साधन हैं इनका भी पूछा है और असद वृद्धे असद जो है उत्पन्न हुए पदार्थ हैं इनका बढ़ाने वाला है इनको वो बढ़ाए अधिक मात्रा में उत्पन्न कर देता है इसको इस कारण से और रक्षिता इनका साक्षात रक्षक भी है ईश्वर एक तो व्यवस्था से भी इनकी रक्षा करता है और साक्षात करता है साक्षात करने का मतलब हुआ खड़ा ही रहता है अभी जैसे हम यहाँ पर हैं तो मान लीजिए कि हम यदि ये कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है तो इसके कई अर्थ हो जाएंगे इसका एक अर्थ होगा कि हमको देख सुन नहीं रहा है वो हमको नहीं जान रहा है पूछेंगे जिसको पता लग गया कि, उठा दिया कि का है मतलब देख भी नहीं रहा है तो देख नहीं रहे का मतलब ये हुआ कि हमको उसने जन्म भी नहीं दिया क्योंकि जो जन्म होता है वो कर्मफल होता है बिना कर्मों के आधार पर जन्म नहीं होता है। तो में नहीं है तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसको कौन करेगा फिर और कर्म का जब संग्रह नहीं है तो इसके आधार पर अगला कैसे निर्णय लेगा तो अभी जब निर्णय नहीं ले रहा है तो ये शरीर पिछले आधार पर कैसे बना <coughs> देखने वाला ही नहीं है तो जन्म उसने नहीं दिया है हमको और जन्म नहीं दिया है तो हम पीछे से आए कैसे इसमें तो इसका मतलब हुआ कि वो जन्म देने वाला भी नहीं है और जब हमको जन्म नहीं दिया है तो इनको क्यों देगा वो संसार को भी नहीं बनाया उसने क्योंकि ये जन्म संसार का ही अंग है ना ये उत्पत्ति जो होना है प्राणियों की ये इसी का एक विभाग है तो जब इसको नहीं करता है तो इसको भी क्यों करता है वो तो इससे हुआ कि संसार को भी नहीं बनाता है वो ना तो संसार को बनाता है ना हमको जन्म देता है ना हमको हमारा न्याय करता है ना हमें अब देख सुन जान रहा है तो सारे के सारे भी पूरा के पूरा मतलब निषेध ही होगा एक निषेध से सारा निषेध समझिए लेकिन अपने को लगता यह है कि मैं मानता तो हूँ है ईश्वर हमको जन्म दिया है ये भी मान रहा हूँ संसार की रचना किया है ये भी मैं मान रहा हूँ लेकिन ये मान रहा हूं कि मुझे अब नहीं देख रहा है ये विरोधाभास है ना एक और कहना कि वो है सब कुछ सब कुछ करने वाला है न्यायकारी भी और और है कहा? और दूसरे और कहा हाँ तो यही नहीं मतलब हमको नहीं देखता है ना नहीं देखता है तो बाकी काम कैसे करेगा तो इससे होगा कि अगर बाकी काम किया है तो ये भी कर रहा है यदि इसने सृष्टि की रचना की है तो हमको भी जन्म दिया है और हमको यदि जन्म दिया है तो हमारे साथ वो न्याय किया है कर्म फल के आधार पर ही दिया है और कर्म फल के आधार पर दिया है तो हमारे कर्मों को देखता था पिछले जन्म में देख ही रहा था तो पिछले जन्म में यदि देख रहा है तो अभी देख ही रहा है वो तो इस तरह की मतलब वर्तमान में जब ऐसा लगे कि कहाँ देख रहा है तो पीछे से लाए उसको फिर उठा करके कि जैसे पीछे से करते आ रहा है वैसे अब करना पड़ेगा उसको नहीं तो अभी हुआ तो अगला हमारा बंद खाता क्योंकि अगला किस आधार पर करेगा जब हमारा काम कोई देखने वाला ही नहीं है तो फल जो देने वाला होगा वो था ही नहीं हुआ तो देगा कैसे वो तो हमारे सारे कर्म जो होंगे ना व्यर्थ हो जाएंगे एकदम अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं किसी न किसी इच्छा से करते हैं ना अपेक्षा से ये मेरा हो जाए ये मेरा हो जाए तो वो क्या होगा सारा का सारा व्यर्थ जाएगा वो संपन्न कौन करेगा करने वाला ही नहीं है सम्पन्न तो इस तरह से वर्तमान के हमारे पुरुषार्थ ही निष्फल हो जाएंगे तो वर्तमान के पुरुषार्थ निष्फल हो जाए ये भी नहीं हम चाहते हैं ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे तो अब यहाँ फिर मानना पड़ेगा कि नहीं अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमको पुरुषार्थ का फल देने वाला भी यही खड़ा है वर्तमान में ही है वो तो ऐसी मतलब बुद्धि लगाने से इस तरह से सोचने से वर्तमान में भी जो दूरी दिखती है कि इतना दूर है या यहाँ होगा वहीं होगा वो उसमें न्यूनता आ जाएगी कमी हो जाएगी तो ऐसे ऐसे इसको विचारते रहते हैं कि वो हमारा वर्तमान में ही रक्षक है पीछे केवल परंपरा से रक्षक नहीं है साक्षात तो वो रक्षा करता है क्योंकि अभी हमारा कर्म अगर जमा नहीं करे तो कल को कुछ नहीं मिलेगा हमको तो कर्म के आधार पर ही तो हमको मिलना है तो ये सतत सुरक्षित करता जा रहा है सेव करते जा रहा है जितना काम करते जा रहे हैं ना कंप्यूटर में सेव नहीं करेंगे तो गया सारा वो बंद होते ही तो ते ते है। अगर वो हाँ तो देख तो बो रहा है लेकिन बुलाना हमको है अभी जैसे हम ये मानते हैं कि नहीं वो तो कर रहा है लेकिन हमको नहीं पता इसका लेकिन अगर हम बुलाने लगेंगे ना तो हमको पता हो जाएगा कि वो सुनता है वो सुन रहा है ये ठीक है लेकिन अभी हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब बुलाने लगेंगे ना क्योंकि हम बिना बुद्धि के कोई काम तो करते नहीं उल्टा रही बुद्धि या सीधी बुद्धि हो करते बुद्धिपूर्वक हम सब कुछ है तो उस कर्म को हम कर ही नहीं पाएंगे जब तक स्वीकार नहीं करते तो यदि हमारा बुलाना ये हम अनिवार्य करते तो अब हमको सोचना पड़ जाएगा कि क्यों बुलाऊं मैं? जब वो सोचना शुरू कर देंगे कि निष्फल काम नहीं करना है मुझे तो अब होगा कि फिर सिद्ध तो तो करना ही पड़ेगा इसको, तो धीरे धीरे क्या होगा अब इसको सिद्ध भी करेंगे लेकिन बुलाना यदि छोड़ दिया तो सिद्ध करने की भी अपेक्षा नहीं रखेंगे करेंगे ही नहीं और नहीं करेंगे सिद्ध तो नहीं पता चलेगा इस कारण से बुलाना अनिवार्य होगा समर्पण जैसे करते हैं वस्तुओं का हर चीज का दिन भर में जैसे जो भी कुछ कर रहे हैं लेकिन आत्मनिरीक्षण करने की या समर्पण करने की अनिवार्यता नहीं रखी तो अब क्या होगा जो भी कर रहे हैं ना उल्टा सीधा वो उपेक्षित हो जाएगा ईश्वर के सामने हमने नहीं किया है तो उपेक्षित हो जाएगा लेकिन अगर करते हैं नियम से तो क्या होगा ना न चाहते हुए भी उसकी आवृत्ति करेंगे आवृत्ति करेंगे तो वो चीज आएगी उसमें तो ये अपने लिए ही होता है अपना ही अभ्यास बनता है और अभ्यास धीरे धीरे क्या होते है? हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म होती है परिपक्व या श्रद्धान्वित होती है तो इसलिए करना अपने को पड़ता है समर्पित तो वैसे भी है ईश्वर के बाहर जा नहीं सकते हमारे बस का है ही नहीं तो वस्तु में हम समर्पित है लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं है ये हम नहीं मानते हैं हम नहीं जानते इसको अपने को जानने मानने के लिए ये करना भी पड़ेगा तो इस कारण से ये आह्वान भी करेंगे स्मरण भी करेंगे समर्पण भी करेंगे आत्मरीक्षण भी करेंगे उसको तो इसके करने से क्या होगा हमको लगने लग जाएगा कि हाँ ऐसा है अंतर इतना पड़ेगा अभी है ये लगता नहीं है इस स्तर की नहीं जिस स्तर की अभी भी बता रहा हूं ना इस स्तर की नहीं थी पहले अभी भी एकदम से जो होता है घुलमिल करके घुलमिल वाला नहीं होता है ऐसे इतना तो लगता है कि चारों तरफ है वो जैसे हवा है हवा के बारे में लगता है कि चारों तरफ है लेकिन मेरे भीतर नहीं है अंदर नहीं लगता है वो लेकिन चारों तरफ ठंडी गर्मी लगती है तो इस तरह से ऐसा तो लगता है कि चारों तरफ है वो पर सीधा सीधा मेरे से सटा हुआ हो ये वाला नहीं लगता है कभी कभी उस स्थिति में लगता है उस काल के लिए होता है उसमें बहुत भयंकर आवेग भी आता है मिल जाता है ना वो मिल गया एकदम से पूरा तो भयंकर आवेग भी होता है उसमें लेकिन वो वाली रहती नहीं स्थिति, वो चला जाता है साक्षात नहीं रहता है बाद में केवल स्मृति रहती है उसकी अनुभूति नहीं हो पाती ऐसी हाँ, हाँ। हम बाहर में देखते देखते हैं हैं तो बाहर बाहर बाहर बाहर में दिखाई देता है हाँ, भी लेकिन पे की दृष्टि देखे दूर देखें, दूर के अंदर अंदर हाँ, एक साथ अंदर बाहर ये हाँ, है। इस संभव है हाँ वो भी क्या है एक बुद्धि है जैसे दो चीजें है ना कि ये अलग अलग है ये भी एक बुद्धि है और इसको जोड़ देख जोड़ करके देखना ये भी एक बुद्धि है तो अब जैसे देख रहे हैं तो दोनों में अलग अलग ऐसा नहीं होता है ना जरूरी नहीं है एक देख सकते हैं तो तो मिलाकर के देखने की बनानी पड़ेगी व्यापी व्यापक भाव जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है दोनों को मिला कर के चलना होता है पर वो बुद्धि बनानी पड़ती वैसे नहीं होती है ये तो हमको अलग अलग इंद्रियों से जात हो जाते हैं ना इस कारण से इसमें कठिनाई नहीं पड़ती है हाँ उसको वो बनाना पड़ेगा अभ्यास से मिलाकर के जैसा भी देखना होगा ना पहले बनाना पड़ेगा वो हाँ नहीं वो सारा कुछ करना होता है पूर्वा पर जितना भी होता है ना जैसे अभी धरती को आप पूरी को देखना चाहें तो एकदम से नहीं दिखेगी लेकिन जो चित्र आदि आपने देख रखे हैं गोलमटोल इतना होता है उसके याद करने से फिर दिख जाएगी लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर भी अभ्यास करेंगे ना तो दिख जाएगी ऐसे इतना गोला इतना बड़ा है ये वो बुद्धि बन जाती है उसकी तो ऐसे ही ईश्वर को जोड़ के जब बनाते रहेंगे धीरे धीरे तो वस्तुतः क्या होता है उस विषय में जब हम करते रहते हैं ना विचार तो एक नया विशेष ज्ञान प्रकट होता है अभिव्यक्त होता है उस ज्ञान के प्रकट होने पर फिर वो लगने लगता है पहले उसकी कोई संभावना नहीं रहती है कोई अनुमान नहीं होगा आपका कि कैसा वो हो सकता है लेकिन करते करते वो ज्ञान ही विशेष प्रकट होता है और प्रकट होता हुआ ज्ञान पूरा का पूरा एक साथ दिखा देता है ऐसा है वो पहले उसका कोई अनुमान नहीं होगा मैंने तो कल्पना ही कर ली हाँ तो करते करते वो बोला नया ज्ञान उठता है वो नया ज्ञान ही सारा दिखा देता है ये ऐसा है तो ऐ... जैसे इच्छा होती है सबसे पहले इच्छा होती है तो और जीवात्मा का ईश्वर का पता है कि ईश्वर सब जगह है जब इच्छा होती है कोई बुरी तो उस समय भूल जाते हैं की ईश्वर है अब उस समय इच्छा और ईश्वर को कैसे जोड़ेंगे अब इस इच्छा को देख रहा है। हाँ उसमें है कि आप जो काम करने जा रहे हैं ना उस विषय में आपका प्रत्यक्ष वाला निर्णय है मैं करने जा रहा हूँ इस काम को ये बिल्कुल अपना प्रत्यक्ष का है लेकिन अभी जो जाना है ईश्वर के लिए वो प्रत्यक्ष वाला नहीं है वो सामान्य शाब्दिक है या अनुमानिक है परोक्ष वाला है वो इस कारण से दोनों एक बराबर नहीं हो पाता है तो उसके लिए अब आप आपको यही करना पड़ेगा कि शक्ति से रोकना होगा ये तो हो जाती है। हाँ के फिर तो वो, वो है। बाहर वो दौड़ाएं उसको विषयांतर करना होगा उस समय फिर से जाना पड़ेगा दूर कि यहाँ से ऐसे जैसे अभी मैंने बताया ना कि जन्म भी नहीं दिया फिर तो रचना भी नहीं की है कर्म फल पर सारा निर्भर करता है लेकिन पीछे जब जाएंगे ना तो सोचने का अवकाश आपको मिल जाएगा तो अवकाश मिलेगा तो ये वर्तमान वाला जो भाव है ये दब जाएगा अधिक से रोके इच्छा, इच्छा हुई यहाँ कैसे पता चलेगा इच्छा उठ रही है अब इसको दबा हाँ, इसके लिए, लिए ज्ञान होता है कारण पहले आपके ज्ञान में मान्यता में वो बड़ी चीज आ गई उसका ध्यान रखना होगा कि पहले हम उसको जानते हैं जानने के बाद फिर संकल्प करते हैं संकल्प करने के बाद अब इच्छा प्रवृत्त होती है और जितनी जितनी इच्छा बढ़ेगी उतना उतना प्रयत्न होगा तो या तो प्रयत्न को रोको तो इच्छा रुक जाएगी यानी नहीं करना है उसको जिस साक्षात करने जा रहे हैं जिस कार्य को उसमें हाथ नहीं लगाओ वो प्रयत्न से रुकेगा फिर उस प्रेतन को ज्ञानांतर करो विषयांतर करो पीछे ले जाओ जड़ में ले जाओ और कहीं ले जाओ दूसरे संबंधों में जोड़ दो उसको तो इससे वो ज्ञान में परिवर्तन होगा कि मैं मान ये रहा हूं अब ये मान्यता जो है इसको काटना है कि ऐसा क्यों भी मान रहा हूं तो मान्यता मान्यता में विरोध होने पर फिर प्रयत्न अपने आप बंद हो जाएगा वहां ज्ञान नहीं बदलेगा तो प्रयत्न रुक रुक के होता रहेगा ज्ञान में परिवर्तन मान्यता जो है ना उस वस्तु के विषय में आपने मान क्या रखा है उसको उसको पूरा बदलना पड़ेगा तब उसके बाद बंद हो जाएगी इच्छा उस बारे में वो मान्यता जब मान्यता लगातार आपको दिखेगी किसी भी विषय में आप देख लीजिए एक बार कि मैं इसको ये रूप में मानता हूं जब मानने लगे ना खोजने लगेंगे तो उस समय बंद हो जाएगा लेकिन जिस समय आरंभ किया है ना उसको उस समय वो दिखता है कि इस प्रयोजन से मैं इसको करने जा रहा हूं तो वही प्रयोजन पकड़ना होता है कि ये मिथ्या है या सत्य है तो ऐसे ज्ञान से वो रुकेगा तो वो हमारा रक्षिता है इस प्रकार से वर्तमान में भी रक्षक है और पायु है पायु माने पालन करने वाला है रक्षा करता है कष्टों से दुखों से बचाता है और पायु सुखों की ओर भी समर्थ करता है सुख लेने लायक बनाता है तो ये पालक हो गया रक्षक और पालक में इतना ही अंतर है कि दूसरों से जो बचाना है वो रक्षा हो जाएगी और पालक का है जो जिस स्थिति में उससे बढ़ाना पालन करना हो जाता है और अदबधा अधबधा का मतलब हुआ वो हिंसा रहित अर्थ अन्याय से रहित होकर के हमारी रक्षा करता है अन्याय पूर्वक नहीं करता है दूसरे का काट के दूसरे को दे दिया उसका लेकर के उसको दे दिया ऐसे करके नहीं करता है वो बल्कि सभी का न्याय पूर्वक वो करता है सर सारा पूर्वा पर वो समन्वय करके हमको कुछ देता है इस कारण से स्वस्थ अपने कल्याण के लिए हम उसका आह्वान करें उसको पुकारें अर्थात उसके लिए हम प्रार्थना करें उसको मत भूलो बिना उसके कोई सुख का ठिकाना नहीं है तो ये भावना बनानी कि उसी से सारे सुख हमको मिलेंगे जब तक वो नहीं मिलता है तब तक मिले हुए सुख भी हमको नहीं प्राप्त होंगे